द्रं कर्णे श्रोया मेवा भद्रं पशेम्शयराशस्तमेसित जलायु शाति शाति शाति अथर्वेदी मुंडोपन प्रथम मुन, प्रथम के खंड नवम अष्टम मंत्र तक विचार हो गया था इसमें यही संसार देने देने वाली देने वाली विद्या विद्या और मोक्ष दो विद्याओं की चर्चा इसमें करनी है सामान्य रूप से इसमें चर्चा भी हो गई दो विद्याओं की चर्चा हो गई है इस प्रथम मुंडप में सामान्य रूप से चर्चा हो गई और विस्तार से आगे द्वितीय खंड शुरू होगा जो अपरा विद्या का विषय के विस्तार करेंगे अग्निहोत्रा आदि जो कर्म होते हैं उसके विचार करेंगे आज दिव्य खंड में इसके दिव्य खंड में जो शुरू होगा प्रथम मुंडक के दिव्य खंड में शुरू होगा उसके बाद फिर पराविद्या का विषय शुरू होगा क्यों साधकों को ये कर्मों से और कर्मों के फलों से वैराग्य दिखाने के लिए क्योंकि जब कर्म की चर्चा करेंगे उसके बाद में आखिर में आएगा परीक्ष कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेदम इत्यादि मंत्र आएंगे परीक्षा करके देखे कर्म का फल अनित्य होता है दुखदायी होता है इसलिए कर्म कर्म के फल भोगने के लिए कर्म के साधन न करें, ज्ञानार्जन के लिए जाए ये बहरा दिखाने के लिए कर्म की चर्चा करेंगे कुछ आगे एक मंत्र है इसमें प्रथम खंड के प्रथम में एक मंत्र रह गया है मंत्र है तस्तत्म यह सर्वज्ञ सर्वविद जितने मंत्रों से यहाँ पर तीन मंत्रों से पराविद्या के विषय में कहा गया था और पूर्व मंत्रों में अपराविद्या को कहा था यहां इस अभी जो हम चल रहे हैं जिस खंड में चल रहे प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में चल रहे थे तो इसमें यह सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ हो सामान्य रूप से सबको जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं और सर्व विशेष रूप से सबको जानता हो उसको सर्वविद बोलते हैं सर्व और सर्वविद में दोनों एक ही अर्थ विध धातु भी ज्ञानार्थ है ज्ञान धातु भी ज्ञानार्थक है दोनों शब्द आते हैं सर्वज्ञ और सर्वविद आता हो एक साथ तो उसका अर्थ ये का सर्वज्ञ सामान्य रूप से जानना और सर्वविद का अर्थ होगा विशेष रूप से जानना यह अर्थ होगा यहाँ क्या है सामान्य रूप से समष्टि रूप से सबको जानता है और विशेष रूप से व्यष्टि रूप से एक एक व्यक्ति रूप से जानता है में वो ब्रह्मा ऐसा है जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है पराविद्या का विषय जो ब्रह्मा है संक्षेप में बताया गया आगे विस्तार आगे होगा यह सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ हो मैंने सबको जानता हो सामान्य रूप से सबको जानता हो और सर्वविद सबको जानता विशेष रूप से सबको जानता हो यश्य ज्ञानमय तप जिसका तप कोई क्लेशात्मक तप नहीं है ज्ञान रूप तप है विचार रूप तप है सृष्टि के बारे में विचार करना रूप तप है जिसका जिस परमात्मा का ऐसा है तस्मात उसी ब्रह्म से तस्मात मैंने उस ब्रह्म से जिसका ऐसा है विशेषण लगा दिया जो सर्वज्ञ है सर्ववेत्ता है जिसका तप ज्ञान ज्ञानमय है ज्ञान विकार तप है जिसका तस्मात् तस्मात ब्रम्मा उस ब्रह्म से ये ब्रह्म नाम रूप मान ये चार चीज पैदा हो जाते हैं विशेष करके बता देते हैं यह ब्रह्मा हिरण्यगर्भ यह तत्व ब्रह्मा ब्रह्म जायते यह ब्रह्मा भी पैदा होता है उसी ब्रह्म से तस्मात ये परमात्मा है और यह तत्व ब्रह्मा ये जो है हिरण्यगर्भ है यह ब्रह्मा पैदा होता है और नाम जब व्यक्ति पैदा होंगे तो तत्त नाम मिलता है देवदत्ता यज्ञ दत्ता जितने भी नाम होंगे नाम रूपम आकृतियां जितने होंगे आकृति और अन्नम जजायते और अन्न धान जो आदि जो अन्न खाया जाए ब्रिया आदि ये भी पैदा हो जाता है उसी ब्रह्म से पैदा होते हैं ये साराम से बता दिया माने सृष्टि के पहले एक ही ब्रह्म है सृष्टि माने ये, ये पैदा हो जाना विवर्त है वास्तव में पैदा होना नहीं है ये विवर्तवाद की चर्चा है वेदांत में माने बुद्धि ऐसी हो जाती है वास्तविकता यह है ये कहा भाष्य में कहते हैं उत्तम एव सूर मंत्रो बक्षमा अर्थ कहते हैं जो पूर्व में बताया गया जो विषय था परा विद्या और अपरा विद्या दो विद्या की चर्चा की सामान्य रूप से विशेष रूप से तो आगे चर्चा होनी है तो उसमें उक्तमेव अर्थम जो कुछ कहा गया था पूर्व में उसी को उपसम जिहिर मंत्र उपसंहार करना चाहता है पूर्व में जो बातें बताई थी उसका उपसंहार करने के लिए मंत्र है सामान्य रूप से बक्षमाणमा क्यों उपसंगार करता है आगे कहना है विशेष रूप से आगे कहना है परा विद्या और अपरा विद्या के बारे में पहले अपरा विद्या की चर्चा होगी क्योंकि उसे बैराग्य दिलाना है साधकों को फिर उसके बाद में पराविद्या आत्मज्ञान के बारे में चर्चा होगी उसके लिए कहा यह उक्त लक्षणों अस्थराख्य यह का अक्त लेना है जिसको अक्सर कहा था पूर्व में जिस परमात्मा को अक्षर शब्द से कहा था या शब्द से इस मंत्र का यह शब्द से वो लेना है और सर्वज्ञ सर्वज्ञ का अर्थ सामान्य न सर्वम जान आती थी सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबको जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं और विशेष सर्वम व्यक्ति थी सर्वविद और विशेष रूप से सबको जानता हो तो वो उसको सर्वविद कहते हैं यहां समष्टि और व्यष्टि रूप से जानना है समष्टि रूप से जानना सामान्य है और बेस्टी रूप से एक एक व्यक्ति को पहचानना विशेष हो जाता है संसार में कितने प्राणी हैं, एक एक को जानना ये विशेष विशेष है इसको सर्ववित जब बेस्टी रूप में एक एक व्यक्ति को जाने उस काल में सर्ववितता कहलाता है और सामान्य रूप से सभी सृष्टि के बारे में जानकारी उसको सर्व कहा ऐसा विशेषण परमात्मा का है विशेषण सर्वव्य सर्ववित ऐसा कहा से ज्ञान तप तीसरा विशेषण ऐसा है जिसका ज्ञान ही तप है ज्ञान का विकार ज्ञान विकार में तप विचार करना जो ज्ञान का विकार है वही तप है जिस पर मगा, ऐसा, विकार में वह सार्वज्ञ लक्षण तप ज्ञान का विकार क्या है सार्वज्ञ लक्षण सर्वज्ञता प्राप्त करना मतलब ये विशेष ज्ञान हो जाता है सर्वज्ञ सार्वज्ञ सृष्टि के बारे में सब कुछ जानना सार्वज्ञ प्राप्त करना यही तप है जिसका न लक्षण तप जो क्लेशात्मक परिश्रमात्मक तप नहीं है ब्रह्म का इतनी बड़ी सृष्टि करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता बस ऐसे हो जाता ऐसे है ऐसी स्थिति है क्लेशात्मक तप नहीं आया न आयास लक्षण आयास लक्षण परिश्रम स्वरूप तप नहीं है ये नहीं समझ रहा तस्मात्ती तपसनता में धातु है धातु कष्ट अर्थ में होता है प्रयोग होता है कोई तपस्या करता है मानी कष्ट झेलता है तपस्या करने का अर्था सर्दी गर्मी आदि का सब का सहन करता है प्रतीक्षा करता है तपस्या तप धातु तो संताप अर्थ नहीं कष्ट अर्थ नहीं है किंतु ऐसा तप इसका नहीं है परमात्मा का या तप ज्ञान वहा सर्वज्ञ स्वरूप जो ज्ञान स्वरूपी तप है आयास स्वरूप तप नहीं परिश्रम स्वरूप तप नहीं है तस्माद उसी ब्रह्म से यथोक् सर्वज्ञात जो कहा गया सर्वज्ञ ब्रह्म से तस्मात का अर्थ तस्मात वो जो सर्वज्ञ ब्रह्म से तद उक्तम कार्य लक्षण ब्रह्म ये जो पूर्व में सामान्य रूप से कहा था जो कार्यस्वरूप ब्रह्म हिरण्यगर्भ पैदा होता है जाये कार्य ब्रह्मा ब्रह्म हिरण्यगर्भा हिरण्य गर्भ नाम का ब्रह्म पैदा होता है किंचा और भी पैदा होगा नाम रूप ये भी पैदा होंगे किंच नाम अस देव दत्त नाम भी पैदा हो तो जाता है जैसे जैसे पिंड तैयार हुआ वैसे वैसे एक एक नाम भी पड़ जाता है देवदत्ता एक दत्ता अमु दत्ता जो भी नाम देंगे एक एक नाम नाम रूपम और रूपन या इधम शुगलम नीलम इत्यादि ये सफेद है काला है इत्यादि जो बोला जाता है अन्नम चीहवादी लक्षण जाए और अन्न भी पैदा हो जाता है उसी ब्रह्म से क्या है धान जग आदि जो खाद्य पदार्थ है ये भी पैदा हो जाता है पूर्व मंत्रोक्त क्रमेणा इति अविरोधव्य है कैसे पैदा होगा जैसे पूर्व मंत्र में दिखाया था तपसा चिए ब्रह्मा इत्यादि जो मंत्र में कहा था पूर्व मंत्र माने इसी ठीक पूर्व अष्टम मंत्र में कहा था हाँ तपसा चिए ब्रह्म तत्न्नम अभिजाते अन्नाथ प्राणो मना सत्यम लोक कर्म शाह इत्यादि कहा था उस क्रम से सब पैदा हो जाते हैं सामान्य पूर्व का संक्षेप में बता दिया ये कहा ठीक है तो भाष्य में जो कहा था उत्तम अर्थम उप समझ हिर मंत्रो बक्षमार्थ बक्षमाण अर्थ को कहता है आगे कहना है जिसकी व्याख्या आगे करनी है अगले खंड में यही प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में जिसकी व्याख्या होगी अपरा विद्या की व्याख्या होगी विषय की अपरा विद्या की व्याख्या ने अपरा विद्या की विषय की व्याख्या अपर विद्या का विषय क्या है अग्निहोत्र आदि स्वरूप करके दिखाएंगे यहां दिखाएंगे ये यह दिखाना है माने क्या है तो ठीक है अविद्या विवरण प्रकरण अब आगे जो प्रकरण आने वाला है अविद्या की व्याख्या करने अपर विद्या की व्याख्या अविद्या मान अपर विद्या की जो व्याख्या है उसका कारण आगे अपर विद्या विवरण प्रकरण अविद्या का जो विवरण है व्याख्या है वो प्रकण आने वाला है आगे क्यों उसे बैराग्य दिलाना है साधकों को इसके लिए ये दिखाने के आरंभार्थम उसके आरंभ करने के लिए उक्त उक्त पर विद्या सूत्रार्थ उपसंहार पर विद्या के विषय में जो संक्षेप में कहा था चार मंत्रों के द्वारा वो उपसंहार के लिए मंत्र है पर विद्या के बारे में चार मंत्र थे उसको उपसंहार करने के लिए मंत्र है एक नंबर की टिप्पणी अविद्या विवरण अविद्याणी अपर विद्या विवरण हाँ, अविद्यालय पर विद्या विवरण द्वितीय मुंडक है पर विद्या का विवरण कहा होगा द्वितीय मुंडक जब शुरू होगा तब अभी तो हम प्रथम मुंडक में चल रहे हैं एक खंड हो गया दूसरा खंड बाकी है अभी जो दूसरा आगामी खंड है इसमें अपर विद्या का विषय प्रदर्शित करेंगे संसार देने वाली विद्या का जो विषय है संसार है वो दिखाएंगे ये कहना है पर विद्या का जो विवरण माने व्याख्या है वो तो द्वितीय मुंडक है जब द्वितीय मुंडक शुरू होगा मुंडक तीन तीन हैं प्रत्येक में दो दो खंड है हम प्रथम मुंडक के प्रथम खंड पर अभी बैठे हुए हैं ये कहा पर विद्या का जो व्याख्या तो द्वितीय मुंडक से होगा मुंडके तदे तद सत्यम करके वहां भी आएगा तदे सत्यम द्वितियाम का आएगा इत्यादि ना करेंगे आगे टीका में कहते हैं भाष्य में कहा था सर्वज्ञ और सर्वविद का अर्थ भाष्यकार ने किया था सामान्य नती थी सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबको जानता है तो सर्वज्ञ कहते भाष्यकार ही बोल रहे थे और विशेषण सर्वम व्यक्ति थी सर्विद्ध सर्वज्ञ और सर्वविद में इतना इतना अंतर है सामान्य रूप से सबको जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं और विशेष रूप से सबको जानता हो तो सर्वभित बोलते हैं ऐसा कहा था उसी का अर्थ टीका में दिखाते हैं सामान्य ने माने समष्टि रूपेण मायाख्यनोपाधि न सामान्य रूप का अर्थ है, है। सर्वज्ञ होने के लिए क्या है समष्टि रूप से जानना क्या है माया रूप जो उपाधि है महामाया जो उपाधि है उस रूप से जानना उपाधि के युक्त होकर के जानना इसका नाम है सर्वज्ञ मानी ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया विशेषण सर्वविद्य कहा था भाष्य में इसके लिए करते हैं आगे व्यक्ति रूप में है अविद्या में है अविद्या प्रत्येक के अविद्या अलग अलग है व्यक्ति में अविद्या महामाया तो एक है मूला बोलते हैं जिसको वो तो एक ही है जिसको तुला विद्या बोलते है अविद्या बोलते हैं प्रत्येक शरीर में अलग अलग है जिस वस्तु का आपको अज्ञान होगा उस वस्तु का मुझे भी अज्ञान हो कोई नियम नहीं मुझे ज्ञान हो सकता है उस वस्तु तो का क्यों ये अविद्या अलग अलग है मेरी अविद्या उस वस्तु संबंधी अविद्या नष्ट हो चुकी है मुझे जानकारी है उस वस्तु की आप नहीं जानते उसको मैं जानता हूं तो एक एक अविद्या नष्ट होती रहती है तो तुला विद्या सब अलग अलग है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग है इसलिए व्यस्ती रूप हो जाती तुला विद्या बोलते जिसको अविद्या यही माया एक है मूला विद्या जिसको बोलते माया एक है उस उसको लेकर के सबको जानना ये सर्वज्ञ का लक्षण हो जाता है और तुला विद्या को लेकर के एक एक को जानना ये हो जाएगा सर्ववित बेष्टि को जानना एक कहा सामान्य टीकाकार कहते हैं समष्टि रूपेण मायाख्य न उपाधि न माया नाम की जो उपाधि के माध्यम से जो जानता हो उस काल उसको सर्वज्ञ कहते है। हैं और विशेष का अर्थ कहते हैं वृष्टि रूपेणा वृष्टि रूप से जानना किसके कौन सा साधन है वहां अविद्या उपाधि न अविद्या रूपी उपाधि अविद्या प्रत्येक अंतकरण में अलग अलग होके बैठी हुई है इसलिए एक ही विषय में किसी को ज्ञान है किसी को अज्ञान है व्यवहार में ऐसा चलता है <coughs> तो प्रत्येक अंतकरण में अविद्या अलग अलग बैठी हुई है इसलिए इसको कहा विशेष कहा व्यक्ति रूपे न अविद्यान उपाधि ना अविद्याम उपा ना। की उपाधि के माध्यम से जो जानता है अनंत जीव भाव अनदीव भाव को प्राप्त हुआ है वही परमात्मा अविद्या के कारण अन, अनंत जीव रूप में प्राप्त है ऐसा प्राप्त हुआ जो परमात्मा है सए सर्वम स्वपाधि तत्स्रेष्ठम से व्यक्ति वही जो जीव भाव में आया हुआ परमात्मा है वही किसको जानता है सबको जानता है एक एक करके जानता है सो उपाधि तत्स्रेष्टम से अपने उपाधि को जानता है अविद्या को जानता है अजीब और उसमें जो सम, उसके संपर्क में जो आ गए उपाधि के संपर्क में उनको भी जानता है उपाधि और तप तो उपाधि में संबंधित जितने हैं व्यक्ति अधिदैवम अध्यात्म चिदैव अध्यात्म च तत्वावेद सूत्रता है यहाँ अधिदैव रूप से समष्टि को कहा सर्वज्ञ रूप से कहा और अध्यात्म रूप में जीव को लिया ये दोनों में वास्तव में अभेद सूत्रित किया अभेद है करके कहा वही परमात्मा अविद्या के सहारा लेकर के जीव हो जाता है तो फिर अपने उपाधि को जानता है उपाधि में संबंधित विषय को जानता है वही परमात्मा ऐसा हो जाता है अध्यात्म में आ गया वो और अधिदेव रूप में ईश्वर तो रूप में है वो माया एक उपाधि है उसकी ये सूत्र की है चिंतित की चिन्ह की चिन्हित किया ऐसा कहते हैं दो नंबर की टिप्पणी द्वितीय मुंडक आदो विचरिष्यमाणवाद आह सूत्रिता यहां पर संक्षेप में बता दिया क्यों तो द्वितीय मुंडक में इसका विस्तार होना है यो पर विद्या का विषय का विस्तार द्वितीय मुंडक में होना है इसलिए सूत्रिता शब्द दे दिया संक्षेप में दिखाया एक कहा आगे टीका में कहते हैं स्रष्टित्व प्रजापति नाम तबसा ये प्रजापति लोग भी जगत के स्रष्टा बनते हैं जगत के सर्जन करने वाले प्रजापति अष्ट प्रजापति प्रजापतिया हैं तत्त प्रजापति सृष्टि करते हैं सृष्टि करने वाले में इनका नाम आता है पुराणों में इसी प्रसिद्ध है तप करते हैं क्लेशात्मक तप करके बोते है उनका बहुत कठिनाई से तपस्या करके उसके बाद में सामर्थ्य लाते हैं सामर्थ्य आने के बाद में फिर सृष्टि करने लग जाते हैं प्रजापति लोग तपसा प्रसिद्ध प्रजापति में भी सृष्टित्व धर्म प्रसिद्ध है किन्तु तप रूपी साधन से कौन सा साधन तब किंतु परमात्मा जब सृष्टि करता है तो तप रूपी साधन नहीं कौन सा तप है ज्ञान व्यम तप ज्ञान रूपी तप है विचार करना ही तप है परमात्मा के लिए क्लेशात्मक तप नहीं कष्टापक तप नहीं करना पड़ता प्रजापतियों को तो क्लेशात्मक तप करना पड़ता है तभी वो सामर्थ्य प्राप्त होगा उस तपस्या के कारण से सृष्टि करने के सामर्थ्य प्राप्त होगा किन्तु परमात्मा में ये बोलते हैं सृष्टित्व प्रजापति तपसा प्रसिद्धम धर्म प्रजापतियों को तपस्या के माध्यम से प्रसिद्ध है तद्वत ब्रह्मी ये प्रश्न उठता है उसी प्रकार ब्रह्म को भी को तप का अनुष्ठान कहना चाहिए यहाँ कौन सा तप किया कृष्ण किया चांद्रायण किया कौन सा तप किया परमात्मा ने जगत शिवी करने से पहले ये बोलना चाहिए यहाँ ये यह प्रश्न आया वक्तव्य तथा संसारितुम प्रसिद्ध जब कठिन तप करने लग जाएगा तो संसारी बन जाएगा परमात्मा ये प्रसक्ति आ गई थी इसलिए कहा यश्य ज्ञान अमहम तप नहीं जिसका तप ज्ञान रूपी तप है क्लेशात्मक तप नहीं है जिसका केवल विचार करना ही तप है जिसका वहां तो कष्ट रूपी तप नहीं है कहा तीन और चार की टिप्पणी तीन में कहते हैं तपसा तो मैने क्लेशात्मक है ना जो प्रजापति लोग तपस्या तो करके सृष्टि करने में सामर्थ्य लाते हैं किसके तरह क्लेशात्मक तप तर। एक पैर में खड़ा हो जाना हावा पी के रहना यमुख करके रहना न जाने की तप करने क्या क्या करते थे ऐसे ऐसे तप करके बाद में शक्तिशाली बन जाते थे फिर सृष्टि किया प्रजापति लोग भी सृष्टि करते थे तो ऐसा तप परमात्मा में हो तो संसारी हो जाएगा कहा परमात्मा में ऐसा तप नहीं बोलो ज्ञान यश्य ज्ञान तप ज्ञान रूपी तप है जिसका ऐसा कहा चार में कहा यह तब प्रसिद्ध है कहाँ प्रसिद्ध है प्रजापति लोग भी सृष्टि करने में सामर्थ्य लाते हैं तब के द्वारा कहा प्रसिद्ध है तो पुराण आदि में प्रसिद्ध है ये वेद में तो प्रसिद्ध नहीं है तो पुराण आदि में है प्रजापति भी तपस्या करके सामर्थ्य प्राप्त करके सृष्टि करते हैं करके पुराण आदि पे चर्चा है ऐसा कहा ठीक मैं आ सब तो ख्यो विकार देखो ज्ञान भी एक विकार है अंतकरण की वृत्ति है अंतकरण में वृत्ति बनती है कभी रजोगुणी वृत्ति बनती है कभी सतोगुणी वृत्ति बनती है कभी तमोगुणी वृत्ति बनती है ये ज्ञान भी वृत्ति है सतोगुणी वृत्ति है ये उस काल में वस्तु का ज्ञान जाना जाता है सतोगुणी वृत्ति काल ये माया क्या सत्य प्रधान या माया या ज्ञान के विकार है ज्ञान माया तपकार रूपी विकार तो किसका विकार माया का विकार कैसे माया है वो सत्य प्रधान माया है माया में तीनों गुण समावेश है सत्य गुण रजोगुण तम गुण किन्तु एक काल में एक गुण की प्राधान्य से काम करती हो कभी सत्य गुण होकर के काम करेगी कभी रजोगुण विशिष्ट होकर के माने दोनों हाँ हैं उसके प्राधान्य होगा रजोगुण का कभी तमगुण के प्राधान्य होगा रहेंगे तीनों गुण तीनों गुण के स्वरूप ही माया है गुण, रजोगुण, तमोगुण के जो साम्यावस्था अवस्था उसी को माया बोलते हैं तीनों गुण के समुदाय को माया शब्द से बोलते हैं प्रकृति शब्द से बोलते हैं किंतु तो एक एक गुण प्रधान होगा एक एक काल में हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति है कैसे कभी हमें भजन करने की इच्छा होती है कई मन में ऐसा विचार उठता है मैंने उस काल में सतोगुण प्रधान हो रखा है कभी कुछ जगत के कार्य करने की इच्छा होती है रजुगुण प्रधान होके बैठा हुआ है वहाँ सदुगुण दबा हुआ है ऐसी स्थिति आ जाती है दिन में कई बार ये उथल पुथल मन में चल रहा है कभी तोमगुण आ जाता है सब छोड़ के सो जाओ, आलस्य में जकड़ा जाता है वह सदुगुण है दब गया रजुगुण भी दब गया तोमगुण की प्रबलता आई हुई है वहाँ गुण का अभाव नहीं होगा गुण है दब जाते हैं एक गुण के प्रावधान्य होता है तो अब ये ज्ञानमय तब क्या है तो कहा सत्य प्रधान माया या ज्ञान आख्य विकार है सत्य प्रधान जो माया है जो सत्व गुण प्रधान होकर बैठे वह अवस्था माया की है उस अवस्था में विकार है ज्ञान रूपी विकार ये तप पर परमात्मा का विकार है तदउपाधिगम ज्ञान विकारम वही सत्गुण प्रधान माया ही उपाधि वाला ज्ञान विकार है सृजमान सर्व पदार्थ अभिज्ञप्त लक्षण यही परमात्मा का तप होता है सृज्यमान जितने भी वस्तु है आगे जो सृष्टि कर किए जाने वाले जितने वस्तु है उसका विचार करना ये तप होता है किन किन जीवों ने पूर्वक जन्म में कैसा कैसा काम किया है उनको किस रूप में अभी शरीर देना है किस रूप का खाद्य देना है किस रूप का रहने की व्यवस्था करनी है यह सब विचार करना है अनंत जीव है दो चार जीवों की बात नहीं अनंत जीव है संख्या में अनंत जीव है तो इन्होंने कहा कहा कैसे कैसे कर्म किया है और उसके अनुरूप फल देना है उसको और वो फल भी तीन प्रकार से देना है शरीर शरीर बनाना है उसी कर्म का फल है शरीर और भोग्य पदार्थ इसके लिए जो अनुकूल भोजन आदि की व्यवस्था कैसा शरीर मिला है तो उसका अनुकूल भोजन पैमा शरीर और घास काम नहीं चलेगा दाल रोटी की व्यवस्था कर पड़ेगी उसको पशु शरीर हो दाल रोटी वहां भी काम नहीं चलेगा वहां घास की व्यवस्था करनी पड़ेगी शरीर के भिन्न भिन्न आह शरीर आहाँ। ये और रहने की व्यवस्था अलग अलग व्यवस्था कोई पेड़ों में हैं, कोई कोई रहते पानी के भीतर है कोई, कोई, कोई आकाश में घूम रहे हैं जल चल थल चल नवाचल तीन प्रकार के माने जाते हैं तो भिन्न भिन्न व्यवस्था रहने की व्यवस्था ये तीनों चीज बनाना है अनंत को बनाना एक नई संख्या में अनंत है जीव पूर्व जन्म में कर्म करके बैठे हुए अगर सबको फल नहीं मिलेगा सब कोर्ट में चले जाएंगे परमात्मा के लिए आपत्ति आएगी सबको फल देना होगा और माने जैसा कर्म उसके आधार पर ही फल देना होगा ये स्थिति है ये विचार रूपता कहा। पे ये परमात्मा कहा। ये का सृजमान सर्व पदार्थ अभिज्ञ तो लक्षण सृज्यमान जो सारे पदार्थ हैं आगे सृष्टि किए जाने वाले पदार्थ हैं सब को जानना ही तप है परमात्मा को किसको कहा किस स्थिति में पैदा करना है क्या देना है क्या भोग्य देना है क्या व्यवस्था देनी है ये विचार रूपी तप है न तो क्लेश रूपम प्रजापति नाम प्रजापतियों का जैसा तप नहीं है वो तो बड़े कष्ट करके तपस्या करके हिमालय आदि में बैठने के बाद फिर सृष्टि करने के सामर्थ्य प्राप्त करते हैं प्रजापति लोग ऐसा परमात्मा को कष्ट नहीं करना पड़ता ज्ञान तप है ये इस प्रकार प्रथम मुंडक के प्रथम खंड समाप्त हो जाता है अब प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड आरंभ होगा जिसमें जो अपर विद्या है उसका विषय बदलाना है यहाँ एक नमूना में दिखाएंगे अग्निहोत्र की दृष्टांत देकर बताएंगे उसी से सबको समझना है अपर विद्या का विषय समझना है या एक नमूना दृष्टांत देंगे अग्निहोत्र का अग्निहोत्र किरने के लिए क्या क्या साधन जुटाता है व्यक्ति किस तरह से कर लेता है उसका फल क्या मिलेगा और क्या आगे स्थिति होगी ये सब दिखा करके आगे बहरा आगे दिखाने के लिए इन फलों के चक्कर में न पड़े आत्मज्ञान प्राप्त करे इसको लेकर अब ये प्रसंग आरंभ करने जा रहे हैं प्रथम मंडप के द्वितीय खंड में आरंभ होगा आगे अच्छा म, मंत्र है तदेतत्सत्यं मंत्रु कर्वा त्रेतायां बहुता सतता आचर था नि केशव पंथ सुत लोके कर्माणि तदेत्यं मंत्रु कर्मा कव्यप्येतायां तानि चरथ नियतम सत्यम ये सत्य सुथ है क्यों फल सत्य है इसलिए कर्म को भी सत्य शब्द से बोला जाता है अपेक्षिक सत्यत्व है निरपेक्ष सत्य तो आत्मा तो ही होता है तदेत सत्यम यही सत्य है क्या सत्य है मंत्रेशु कर्माणि कवयो यानी पश्यन मंत्रेषु यानी कर्माणी कवयो अ कवि लोक कवय क्रांत द्रष्टारा मान भूत भविष्य वर्तमान देखने वाले लोगों को कभी कहते हैं उनकी दृष्टि ऐसी होती है हमारे जैसे सामान्य कभी यहां होते हैं ये भी जहां पहुंचे कभी न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी ऐसा बोलते हैं उनकी एक विचार शैली अलग हो जाता है देखने की दृष्टि अलग होती है उनकी कवियों वैसे ही तो परमात्मा है तो ये ऋषि लोग कवयोग है ऋषि लोग जो मंत्र दृष्टा लोग हैं अभी लोग ऋषि लोग ने जिन कर्मों को देखा मंत्रों में जिन कर्मों को देखा मन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में जिन मंत्रों जिन कर्मों को देखा वही सत्य है वही कर्म सत्य है क्यों उनका फल सत्य होने से फल अवश्य मा है भोग नहीं पड़ेगा वही सत्य है अपश्यन उन्होंने देखा ऋषियों ने जिनको देखा जिन कर, कर्मा यानी कर्माणी अपश्यन अभय जिन कर्मों को ऋषियों ने मंत्रों में देखा मंत्रेशु अपश्यन कहा देखा मंत्रों में देखा मंत्र ऋग्वेदीय मंत्रेदीय यजुर्वेदीय मंत्र सामवेदीय मंत्र उन मंत्रों में जिन कर्मों को देखा वही सत्य मैंने फल सत्य है उनके इसलिए ऐसे कहा तानी त्रेताया बहुधा संतता ने कहते त्रेता मैंने त्रेता युग नहीं है तीन वेदों को त्रेता शब्द से बोला गया है ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद वेद में बहुत प्रकार से फैली हुए कर्म सारे कर्मों की चर्चा सारे वेदों में है वो चाहिए तो ये करो वो चाहिए तो ये करो वो चाहिए तो ये करो कर्म कर्म के साधन कर्म का फल तीन की चर्चा है तीनों वेदों में जब तीन वेद की चर्चा होती है तो अथर्व ऋग्वेद के अंतर्भूत हो जाता है और चारों वेद आ जाते हैं वेदा त्रय शब्द से जो बोलेंगे अथर्वेद भी वही समावेश हो जाता है बोला है तो उस तीनों वेदों में बहुत प्रकार से फैले हुए हैं ये कर्म कर्म की चर्चा है तीनों वेदों में ऋग्वेद हो यजुर्वेद हो सामेद हो कर्मों की चर्चा कर्म के साधन कर्म का स्वरूप और कर्म का फल इसी की चर्चा है सब वेदों में ताने आचरण था नियतम सत्य काम तुम सत्य काम हो सत्य को चाहते हो कर्म फल चाहते हो कर्म के फल चाहने वाले स्वर्ग आदि फल चाहते हो तो नित्य फल चाहते हो आपेक्षिक नित्यत्व तो है नियतम माने नित्य फल चाहते हो यहाँ की अपेक्षा जन्म मृत्यु आदि थोड़ा कम हो जाता हुआ आयु थोड़ी लंबी हो जाती है जन ये जो मरण की जो प्रक्रिया यहां जल्दी जल्दी है वो थोड़ा शिथिल हो जाना यही अपेक्षिक हो जाता है इसलिए माने नियतमित आचरण उन्हीं कर्मों का आचरण करो ये वेदों में बहुत सारे फैले हुए हैं ऋषियों ने जिनको देखा हुआ है मंत्रों जिन मंत्रों में ऋषियों ने देखा है कवियों ने देखा है उन्ही कर्मों का तुम आचरण करो ऐसा कहा यह सब पंथा शुक्रता है कर्मफल भोगने के लिए तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग यही एक मार्ग है कर्म करो वेद बताया बताए कर्म करो ये बाह माने युषमागम तुम्हारे युष्म तुम्हारे लिए सब पंथा यही एक मार्ग है कर्म मार्ग ही तुम्हारे लिए है ऐसा कर्म ही करो शुक्रद्लोके पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए कर्म करो पुण्य कर्म का फल स्वर्ग आदि भोगना हो तो कर्म करो कर्म से सब कुछ होता है ऐसा कहा मैंने ये अपर विद्या का विषय दिखा रहे इस मंडक का जो दो की चर्चा अपर विद्या और पर विद्या पर विद्या का विषय तो आत्मज्ञान की तरफ आगे जाएंगे इनका आगे बैराग्य दिखाने के लिए यहाँ चर्चा उठा रहा है कर्मों की भाष्य में कहते हैं सांगा वेदा अपरा विद्या उठता अंकों के सहित जो वेद चार चारों वेद छह अंकों के सहित अपरा विद्या कहा इस मुंडक विद्य वेदी तब वे पराचय व करके कहा था दो विद्याओं जानने विद्याएं है दो हैं परा और अपरा दो विद्या कहा और तो अपरा अपराधि तत्र अपरा करके अपरा अपराधि गिराई थी ऋग्वेदेद सामवेद अख्रवेद व्याकरण आदि जितने भी तो उसके अंग सब अपरा विद्या करके कहा था ये बता रहे वाष्य में सांगा वेदा अंगों के सहित वेद अंगे न सांगा अंगों के सहित जो वेद है अपरा विद्या होता अपरा विद्या कह अपरा विद्या के अंतर्भूत ऋग्वेद इत्यादि मन्त्र इत्यादि मंत्र में था था मंत्रों कहा के द्वारा अंगों के सहित वेदों को कहा अपरा विद्या के अंतर्भूत कर दिया है और यदद अदृश्यम इत्यादि नाम रूप अन्न चाहते इतना अंत न ग्रंथे उक्त लक्षणम अक्षरम एया विद्या अधिकम्य थे परा विद्या से विशेषण उक्ता पराविद्या को भी विशेषण लगा करके बता दिया इसके पहले पहले की चर्चा कर रहे हैं सिंगावलोक न्याय भाष्यकार करते हैं पूर्व में क्या क्या क्या, क्या बोल क्या है उसको थोड़ा दिखा रहे हैं अपरा विद्या को तो बता दिया था और परा विद्या को बताया तदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्र अचक्षतम तणिपादम इत्यादि करके परा का भी स्वरूप बताया था अदृश्यम इत्यादि ना यहाँ से आरंभ करके यत्त अदृश्यम से लेकर नाम रूप अन्नम चाहे अभी अभी आप पढ़ के आये हैं तस्मात ये जायेद इस मंत्र तक ये चार मंत्र है इति अंत यहां से, यहां से यहां तक के ग्रंथ के द्वारा उक्त लक्षण अक्षर जिसका लक्षण बता दिया अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम इत्यादि लक्षण बताया जिस अक्षर का जिस आत्मा का बता दिया यह विद्याया अधिगम्य थे जिस विद्या से जाना जाए वो अक्षर परमात्मा जाना जाए इति परा विद्या सविशेषण उत्ता विशेषण लगा करके कहा अदृश्यम अग्राह्यम आदि विशेषण लगा करके परा विद्या के भी संक्षेप में बता दिया है ये कहा एक की टिप्पणी सविशेषण उत्ता अदृश्यत्वादि विशेषण का अक्षर विशेषण जो अदृश्यत्वादि धर्म दिखाया ना विशेष लगाकर यह तद अदृश्यम अग्राह्यम अवरणम अगोत्रम अच्छु नित्यं नित्यम विभुम नृत्य सर्वगतम सुसूक्ष्म करके कहा था विशेष लगाकर बता दिया था दोनों विद्याओं की सामान्य चर्चा हो चुकी है अब आगे क्या रह गया अतः परम जब दोनों विद्या की चर्चा कर दी तो फिर आगे क्या रह गया कहते अब इसके आगे कुछ कहना वक्तव्य है अतः परम इसके आगे अनयर विद्ययो विषयों विवेकव्य हो अब ये दोनों विद्याओं की जो चर्चा हुई है इनके जो विषयों को अलग अलग करना चाहिए अपरा विद्या का विषय क्या है परा विद्या का विषय क्या है विषय का विवेचन करना चाहिए विद्या का तो हो गया अब विद्या का जो विषय बनेंगे उनके विवेचन करना है आगे परा विद्या और अपरा विद्याषय का विवेचन करने करना चाहिए संसार मोक्ष यही होगा अपरा विद्या का विषय संसार और परा विद्या का विषय मोक्ष यही होना इसका अलग अलग करना चाहिए मान संसार को और मोक्ष को एकत्रित नहीं रखना चाहिए अलग अलग करना चाहिए इसको लेकर के आगे चर्चा करते हैं दोनों को मिलाना नहीं चाहिएगा अतः परम अब आगे अपराध विद्या दोनों की चर्चा और रखी थी इसकी विषय विवेकव्यू तो दोनों विषयों को अलग अलग कर देना चाहिए विस्तृत पृथक भावे धातु से विवेक बनता है विवेकव्य विवेक करना चाहिए अलग करना चाहिए क्या है विषय संसार मोक्ष जो अपरा विद्या का विषय संसार है और परा विद्या का विषय मोक्ष है संसार से मोक्ष है तो ये संसार को और मोक्ष को मिलाना नहीं चाहिए अलग करना चाहिए इसके लिए दो विद्याओं के विषय दिखाएंगे आगे ये कहना चाह रहे हैं विवेक उत्तरों ग्रंथ आरभ्य थे आगे का ग्रंथ आरंभ होता है माने प्रथम ये मुंडक के द्वितीय खंड आरंभ होता है उत्तर ग्रंथ यही कहा तथा अपर विद्या विषय अब इसमें दो विद्याओं के विषय दिखाना है तो पहले अपरा विद्या के विषय दिखाएंगे ये मंत्र से आरंभ करने जा रहे तदे दत्य दत मंत्रणी कबं इत्यादि से, से आरंभ करने जा रहे हैं अपरा विद्या का विषय जो कि संसार देने वाली है विद्या अपरा विद्या जो भी है वो संसार देने वाली है दिखाएंगे तद्याओं में से अपर विद्या विषय जो अपर विद्या का जो विषय होगा क्या चाहिए कर्ादि साधन क्रिया फलभेद रूप कर् साधन अलग होंगे कर्ता होगा कर्म होगा अधिकरण होगा कारण होगा संप्रदान होगा जब कहीं कर्म करना है अग्निहोत्र करना है करने वाला व्यक्ति चाहिए ऐसे अग्निहोत्र नहीं होगा कर्ता के बिना नहीं होगा अच्छा और अग्निहोत्र रूपी कर्म भी चाहिए आहूति डालनी पड़ेगी और आपके साधन चाहिए दूध दही आदि घी आदि साधन चाहिए करण भी चाहिए संप्रदान चाहे अग्निहोत्र की आहुति किस देवता के लिए दिया जा रहा है तो मुकाय स्वाहा होगा ना वहां सूर्य स्वाहा अग्निय प्रजापद स्वाहा बोलना पड़ेगा संप्रदान की भी जरूरत होगी कहाँ अग्निहोत्र करेंगे किस कुंडी पर करेंगे अधिकरण की भी जरूरत होगी अनेक भेद आएंगे अपर विद्या के विषय में ये कहते हैं तथा अपर विद्या विषय जो विद्या का विषय है कर्त्रादि साधना कर्त्रादि साधन से सिद्ध होती है वो विषय संसार मिलेगा कई साधन जोड़ने के बाद मिलेगा कर्ता चाहिए कर्म चाहिए करण चाहिए संप्रदान चाहिए अधिकरण चाहिए कई होगा तभी होगा मानी किसी भूमि विशेष में आप कर्म करेंगे और कुछ कर्म करेंगे कर्म रहेगा करने वाला व्यक्ति रहेगा साधन रहेंगे किस देवता के उद्देश्य करके करना है वो देवता का नाम भी लेना होगा सभी कारक की जरूरत होगी कर्ादि साधन क्रिया फल वेद और कर्म और फल भिन्न भिन्न होंगे फल वेद फलभेद विशेष फल विशेष रूप संसार हो ये जो संसार है क्रिया कारक फल वेद फल रूप यही होता है विशेष संसार का नाम तीन रूप में देखता है क्रिया कर्म कारक क्रिया फल कारक फल, ए, फल, कारक। फल ये क्रियाफल कर् क्रिया फल तीन रूप में ये दिखाई कर्तरादि एक अलग है और कर्म अलग है फल अलग है तीन रूप में संसार दिखता है संसार हो अनादि अनंत है और यह संसार कब से शुरू हुआ है कोई गिन नहीं बता नहीं सकता कितने भी बड़ा विद्वान आ जाए कब से चल पड़ा संसार की प्रथा नहीं बता पाएगा अनादि है, और अनंत है जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक नाश भी नहीं होगा अनंत भी है संसार क्यों अनंत एक किसी एक व्यक्ति को ज्ञान हो भी जाए तो दूसरे के लिए तो संसार रहेगा ही रहेगा संसार नाश होने वाला नहीं है आ, उसके लिए नष्ट हो जाएगा जैसे दस व्यक्ति सोए हों स्वप्न देख रहे हो जो जगेगा उसी का स्वप्न चला गया बाकी तो स्वप्न में ही अभी वैसे संसार नष्ट होने वाला नहीं हाँ जिसको आत्मज्ञान हो जाए उसकी दृष्टि से संसार की निवृत्ति हो जाएगी भागी दूसरे की दृष्टि में तो संसार बना रहेगा अनंत भी है संसार नाम तो नचा दीर्घन प्रतिष्ठा गीता के पंग्रत्यय कहा है इसका अंत भी नहीं है आदि भी नहीं है और प्रतिष्ठा भी नहीं है सिद्ध भी नहीं होता यह ऐसा ही है सिद्ध करने लग जाए तो कुछ और मिलेगा जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वो वस्तु खोल जाता है दूसरे मिलता है प्रतिष्ठा भी नहीं इसको ऐसी स्थिति बताई है। थी थी थी तो अनादि आनंद है संसार दुख रूपत्व हाथ ये जो संसार है दुख स्वरूप है अभी जिस शरीर में हम बैठे हैं जन्म से लेकर के जब तक हम अबोध अवस्था में थे तब तक का कष्ट का तो पता नहीं हमें जब बोध में आ गए होश में आ गए पांच सात साल की उम्र में जा गए होश में आ गए तब से सच्चाई से देखें कितना हमको सुख मिला होगा दुख मिला होगा कि सुख मिला होगा अगर सच्चाई से सोचते हैं तो दुखी दुख मिला हुआ निष्पक्ष भाव में सोचिए जरा दुख है तो जहां भी जाएगा व्यक्ति की स्थिति यही है संसार चाहे इंद्र बने ब्रह्मा बने किसी को भी सुख नहीं है इंद्र को कई बार भागना पड़ा है पुराण साक्षी है इतिहास साक्षी है दुख हुआ होगा ना इंद्र आसन छोड़ के भागने के लिए कोई सुख हुआ होगा क्या स्वयं त्याग सके तो सुख होता किन्तु दूसरे के द्वारा धक्का दिया गया कई बार ऐसी स्थिति आई है तो यार दुख रूप है संसार इसलिए हाथे इसको त्यागना चाहिए इसके लिए यहां चर्चा करनी है अपर विद्या का विषय की चर्चा इसलिए त्यागने के लिए साधक जो मुक्ष होगा इसके चक्कर में न पड़े इसके लिए है या विचार करना क्योंकि जिसको त्यागना है उसको भी जानना जरूरी है जाने बिना क्या त्यागेगा उसको स्वरूप पहचान में आ जाए तभी त्याग पाएगा और जिसको ग्रहण करना है उसको भी जानना पड़ेगा तो इसलिए अपर विद्या प्रत्येक शरीर भी प्रत्येक शरीर जितने भी शरीरधारी जीव है, है सबको त्यागना चाहिए इसको संसार संसार को की तरफ नहीं जाना चाहिए उसको त्यागना चाहिए इसके लिए चर्चा करनी है संसार की अपर विद्या विषय कहा सामस्ते ना नदी स्रोत कहते हैं समस्त रूप से निरंतर चल रहा है संसार नदी के स्रोत के समान जैसे नदी की धारा चल रही चल रही चल रही चल रही चल, रही, चल रही, अखंड चल रही तारा उसी प्रकार संसार भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है रात के बाद दिन दिन के बाद रात नदी के धारा एक ही धारा नहीं है प्रात काल वाली धारा नीचे चली गई है अभी दूसरी धारा आई हुई है प्रत्यक्षण आगे आगे वाले आगे जा रहे हैं पीछे वाले धक्का दे रहे हैं वैसे संसार ही है दिन को धक्का देने वाला रात रात को धक्का देने वाला दिन इत्यादि होकर के एक दूसरे के धक्का दे रहे हैं किन्दु चल रहा है नदी स्रोत के समान नदी के स्रोतों के समान अव्यवच्छेद रूप संबंध इसका संबंध अव्यवचेद जीवात्मा के साथ में हमेशा संबंध बना हुआ है संसार का जिस शरीर में गया संसार में पड़ा और कहाँ पड़ा अभी तक अनाधिकाल से संसार से बाहर तो होने नहीं पाया नदी के स्रोतों के समान चलता रहा अविच्छेद अव्यवच्छेद संबंध है कभी अलग न होने वाला संबंध है तद उपशम लक्षण मोक्ष इसी के जो शांत होना शांत हो जाना, जाना यही मोक्ष होता है इस संसार का शांत हो जाना संसार से हट जाना यही मोक्ष होता है इसलिए दोनों की चर्चा यहां कर रही है पर विद्या विषयों और पर विद्या का विषय भी ऐसा दिखाएंगे आगे यदि तो अपर विद्या का विषय हो गया संसार और पर विद्या का विषय क्या होगा संक्षेप में बताएंगे आगे द्वितीय मुंडक से शुरू होगा वो तो परविद्या का विषय तो परविद्या विषय अनादि अनंतो अजरो अमरो अमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्ष्मण परमानंदो अदय अपर विद्या का विषय संक्षेप में भाष्यकार ने बता दिया और पर विद्या का विषय बताएंगे कैसा विषय है वो वो कैसा है वो पर विद्या विषय अनादि अनंत अनादि है अनंत भी है वो कभी उसके उत्पत्ति भी नहीं है विनाश भी नहीं है पर विद्या का विषय आत्मा है पर विद्या का विषय आत्मा होता है आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं होती है और विनाश भी नहीं होता ये विषय ऐसा है अज अजर अमर आत्मा कभी बूढ़ा भी नहीं होता जरा अवस्था से ग्रसित नहीं अपर विद्या का विषय तो शरीर बुढ़ा हो गया न चाहे पर भी बुढ़ा हो गया ऐसा हो जाता है क्यों पर विविद्या का विषय अजर है जरा रहित अमर है मृत्यु रहित है आत्मा कभी मरने वाला नहीं जाए तो अजर है अमर है अमृत है और स्वरूप है वो मृत्यु स्वरूप नहीं है अभय है आत्मा में बैठ सके तो भय रहित हो जाएगा अभय स्वरूप है अभी आप हम शरीर में बैठे हुए हैं इसलिए भयभीत है क्यों ये कटने वाला है गलने वाला है जलने वाला है सड़ने वाला है इसलिए हमें इसमें एकता होने के कारण से हमें भय हो रहा है क्योंकि यह सूखने वाला है गलने वाला है कटने वाला है जलने इत्यादि है इसलिए डर हो रहा है अगर हम शरीर से अलग अपने आत्मबुद्धि में पहुंच जाए ना वो कटने वाला है ना गलने वाला है ना सूखने वाला है ना भिगने वाला है कुछ होने वाला नहीं बट कोई भय नहीं अभय हो जाता है अभय पर विद्या का विषय ऐसा है आत्मा अभय है और शुद्ध है अपर विद्या का विषय अशुद्ध है कितने भी शुद्धि करो इसको ये इस शुद्ध होने वाला नहीं है ये शरीर अपर विद्या का विषय ऐसा है और पर विद्या का विषय आत्मा शुद्ध है शुद्ध है और प्रसन्न है स्वच्छ है स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण और कहा रहता है अपने आप में प्रतिष्ठित है वो किसी में दूसरे में आश्रित नहीं है पर विद्या का विषय अपर विद्या का विषय तो कहने कह आश्रित मकान बनाना पड़ा इसको रखने के लिए दूसरे में आश्रित है और हम मगान में आश्रित है कई जनों में आश्रित है कुछ काम आएगा ये व्यक्ति परिद्या प्रतिष्ठा लक्षण किसी में भी आश्रित है। अपने आप में है वो अपने आप में प्रतिष्ठित है दूसरे किसी में आश्रित नहीं ऐसा जो है परमानंद परम आनंद स्वरूप है परम सुख स्वरूप है वो परम विद्या का विषय अद्वय और द्वैत नहीं है अद्वैत है एक है पर विद्या का विषय आत्मा एक है अनेक नहीं है यह दिखाना है ये दिखाना है दोनों विद्याओं के विषयों का संक्षेप में कथन कर दिया वार्षिकार ने संक्षेप में आगे विस्तार करेंगे संक्षेप में कहा पूर्वम तावत अच्छा टिप्पणियां देखी एक दो तीन है ना एक में कहा भेद मान विशेष कर्ता आदि साधन क्रियाफल भेद रूप कहा था माना अपर विद्या के विषय ये होते है इससे संपादन संपन्न होता है संसार किससे होता है कर्ता आदि साधन कर्म और फल ये तीन स्वरूप में दिखाई पड़ता है संसार मिलने के एक तीन चीज होते हैं संसार का स्वरूप एक कर्तादि साधन और कर्म और फल यही रूप होता है संसार का ये कहा था एक नंबर टिप्पणी हो दो में शुद्ध कहा था शुद्ध में कहा स्वभावत स्वभावत शुद्ध है किसी को तो बाद में शुद्धिकरण किया जाता है जैसे भूमि अशुद्ध है तो क्या करना पड़ता है गंगा जल आदि ला, ला करके जल छिड़कते हैं अपवित्र पवित्रों वो भी बोलते हैं अथवा गोमया आदि से गोबर आदि से लीपते हैं शुद्धिकरण की जाती है कुछ ऐसे स्थान है किंतु कैसा है स्वभावत शुद्ध है माया बल रहता कहते माया बल से रहित है आत्मा या मल क्या है अशुद्धि करने वाली माया वो नहीं है आत्मा ते... माया रूपी बल से रहित था है ऐसा आत्मा है का शुद्ध का प्रसन्न आगे प्रसन्न शब्द भी है प्रसन्न मैंने क्या कहते आगंतुक धर्मा धर्मादि कालुष्य विरहित आगंतुक जो धर्मा धर्मा धर्मादि कलुषित होना था आत्मा दूषित होना था उसे भी रहित है आत्मा में धर्मा धर्माधर्म भी नहीं है यह तो धर्मा धर्माधर्मादि की कल्पना न शरीर में न शरीर में धर्मा हो सकता है न आत्मा में हो सकता है वास्तव में मृत शरीर में क्या धर्मा धर्माधर्म होगा धर्मा धर्माधर्म वहां भी नहीं है आत्मा में भी नहीं है फिर यह धर्माधर्म कहा जब यह दोनों की एकता हो जाती है तो कल्पना होती है धर्माधर्म को जड़ चेतन दोनों के जो ग्रंथी पड़ जाती है तादात्म्य हो जाता है तब ये धर्मा धर्म की सब कल्पना हो जाती है अकेले में ना शरीर में धर्म अधर्मा है ना आत्मा में धर्मा धर्माधर्मा है दोनों में नहीं हो सकता जब ये दोनों एकता को प्राप्त कर जाते हैं जिसको जड़ चेतन की ग्रंथि आदि बोलते हैं उस काल में धर्मा धर्म आदि की कल्पना होती है आगंतु धर्मा धर्म आदि कालुष्टी रहित रही है रहित आत्मा धर इसलिए प्रसन्न तो ने कहा यह कहा तो ये पर विद्या का विषय ऐसा है सामान्य अच्छा तो बता दिया अब कहते हैं पहले किसकी व्याख्या करनी है पर विद्या का विषय की अपर विद्या का विषय पर विद्या अपर विद्या का स्वरूप तो पूर्व खंड में बता दिया है अब विषय बदलाना है तो दोनों के विषय सामान्य संक्षेप में बता दिया यह विषय है पर अपर विद्या का विषय संसार है पर विद्या का विषय आत्मा है यह सिद्ध कर दिया सामान्य व्याख्या कर दी वाषिकाल पहले किसकी व्याख्या करना है पहले अपर विद्या के विषय की व्याख्या करना है क्यों उसको त्यागना है इसके लिए पहले त्यागने वाला वस्तु त्यागा जाए तो ग्रहण करना सरल होगा जब तक पहले ग्रहण करने लग जाएंगे तो त्याग त्यागना बनेगा नहीं इसलिए पहले त्याग वाले की चर्चा करेंगे ये कहते हैं पूर्वम तावत पहले विद्या का विषय और अपर विद्या का विषय दो विषय है यहाँ उसमें से पहले अपर विद्या अपर विद्या प्रदर्शन आरंभ अपर विद्या के विषय को प्रदर्शन करने के लिए दिखाने के लिए ये आरंभ करते, करते हैं प्रथम कुंड के द्वितीय खंड आरंभ करते हैं ये कहा तो दर्शन ही तवेदा उपत्ति उसके दर्शन होने पर ही साक्षात्कार होगा जब अपर विद्या का विषय सामने आ जाए सामने हो जाए विषय दिखने लग जाए हमें अपर विद्या का विषय दिखने लग जाए उसका स्वरूप का पहचान हो जाए तो क्या निर्वेदा वैराग्य की उपयोगिता आएगी उसका स्वरूप अगर पहचानेंगे तो वैराग्य आएगा अभी हमने उसका स्वरूप पहचाना ही नहीं है हम उसको अच्छा मान रहे है भीतर में जहर भरा हुआ है ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दिया होगा ऐसे कोई हो कटोरे में तो हम लालच में पड़े होते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं मर जाते हैं यह स्थिति हो रही है ऊपर से अच्छे लगते हैं किन्तु गहराई से देखे तो किसी भी विषय ने आज तक तो किसी को सुख दिया नहीं कोई भी विषय ऐसे पांच रूप में आएंगे विषय कोई भी कितने भी आर्जन करेंगे उपभोग के समय में पांच ही रूप में आना है शब्द स्पर्श रूप रंध कितने भी चीज लाएंगे तो सुनने के लिए लाएंगे आप या देखने के लिए लाएंगे या सुखने के लिए कट्ठा करेंगे कितने भी इतर आदि इकट्ठा करें या सुनने के लिए होगा या छूने के लिए होगा यही तो होगा, और क्या होगा पांच में उपयोग होता है किंतु अभी तक किसी ने हमको सुख दिया नहीं है सुख बुद्धि होती है किंतु मिलता है दुख हर व्यक्ति बात में परेशान हो जाता है जिस विषय को पकड़ के जाता है वही जाकर के रोने लग जाता है बात ये सबका अनुभव है ये कहते हैं पूर्वम तावत अपर विद्याया विषय प्रदर्शनार्थम आरम्भ पहले यहां पर अपर, अपर विद्या का जो विषय को प्रदर्शन करना है दिखाना है क्यों लोगों को इसे वैराग्य आ जाए कम से कम लोगों को वैराग्य आ जाए फिर पर विद्या का विषय आत्मा का अन्वेषण में लग जाए इसके लिए पहले दिखाना आरंभ करते हैं कहा क्यों तो कहा तद दर्शन ही तन निर्वेदक उसके जब दर्शन होगा अपर विद्या का विषय सामने दिखने लग जाए तब क्या होगा उसे निर्वेद आएगा वैराग्य की सिद्धि होगी निर्वेद माने बैराग्य वैराग्य सिद्ध होगी यही अपर विद्या के विषय प्रतिपावन के बाद मंत्र आएगा इनको वैराग्य दिखाने के लिए परीक्ष लोका कर्मचिता ब्राह्मणों लो, निर्वेद आयात नाकृत तथम स गुरु भी गच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रम्मिष्ठम अपर विद्या का विषय समाप्त करते ही ये मंत्र आएंगे ये दो मंत्र आएंगे परीक्ष लोकान कर्म जो दिखाया पूर्व में दिखाया वो जितने भी कर्म से एकत्रित होने वाले लोग हैं यहां से ब्रह्मलोक तक कर्म से मिलने वाले हैं यही तो है चौदह भुवन मिलेंगे आपको कर्म से यही मिलना है परीक्ष लोकान कर्म कर्म से मिलने वाले जो लोग हैं उनको परीक्षा करके विचार करना पड़ेगा परीक्षा करनी पड़ेगी अभी तो हम ऊपर ऊपर बह रहे हैं ऊपर ऊपर बह रहे हैं विचार नहीं किया भेड़ दशाम जो बोलते हैं चल रहे अंधेरे में चल रहे परीक्षा लोग ब्राह्मणों निर्वेदम आया जो मुमुक्षु होगा वो वैराग्य प्राप्त करेगा उसे जरूर वैराग्य होगा और मुमुक्ष होगा तो इनको विचार करेगा तो वैराग्य आएगा इनसे अपर विद्या के विषयों से नास्ती अकृत कृत्या ना। बस एक ही शब्द उसके सामने एक ही दिखाई पड़ेगा उसको अकृत आत्मा तो नित्य आत्मा है कृतना कर्मणा न कर्म के द्वारा मिलने वाला नहीं है कर्म से तो स्वर्ग आदि मिलते हैं अनित्य मिलते हैं कुछ देर के बाद धक्का मिल जाता है चिड़े पुण्य मरते लोग ऐसा कहा है गीता अष्टम तो अध्याय न्याय कितने कष्ट करके गए थोड़ी देर के बाद फिर धक्का दे देते जाओ भाई वापस बीजा समाप्त हो गया तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है इसका चौदह भुवन में घूमता रहता है किंतु बीजा बदलता रहता है अभी मनुष्य लोक की बीजा लेके आया हुआ कोई दिन के लिए और यहां से कहा का बीजा बनाएगा पता नहीं पासपोर्ट है चौदह भवन में जाने की पासपोर्ट बना हुआ है घूमता रहेगा ऐसा तो परीक्षा लोकान कर्मचान ब्राह्मण निर्वेद आय बैराग्य प्राप्त करे कहा क्या नास्त अकृता कर देना अकृत पदार्थ हम चाहते हैं आत्मा नित्य पदार्थ चाहते हैं वो तो कर्म कर्मजन्य नहीं कर्म से मिलने वाला नहीं है इसलिए कर्म को तिलांजलि दे, दे देना ऐसा कर ऐसा करेगा विरक्त होगा तब क्या होगा वो गुरु के पास जाए परीक्ष लोकान कर्म चित्रम देवे दे नास्ते देना स्व गुरु गाणी श्रोत्री ब्रह्म निष्ठम फिर श्रोत ब्रह्म के पास नम्रता लेके जाए भगवान मैं कैसे संसार से पार हो जाऊं? एक हमें मांगने की कला भी नहीं है सच्ची बात है हमारे पास मांगने की कला सीखनी हो कम से कम विवेक चूड़ाम शंकराचार्य जी के एक दो श्लोक याद कर लेना चाहिए महात्मा के पास में जाकर के लोग मांगते हैं पुत्र मांगते हैं धन मांगते हैं अरे धन पुत्र छोड़ के आया हुआ है क्या देगा उसके पास है ही नहीं जो वस्तु तो नहीं क्या देगा तुम्हें मारा संतान दे दो कहा से देगा हमारी जो मूर्खता तो देखे कहा से देगा उस उसके पास है ही नहीं वो तो दे। के मांगना चाहिए कथम कथम जाने तरेय कृपया दुखम क्षतिमा तुसा ऐसा प्रश्न करना चाहिए अगर प्रश्न करना आता हो तो महात्मा के पास जाकर कथम तरेयम भव सिंधु वेतन भगवान मैं संसार समुद्र में पड़ा हुआ हूँ गोता खा रहा हूँ यहाँ से मैं कैसे पार हो सकता हूँ इसका उपदेश कीजिए उपाय बताइए कथम तरेयम भव सिंधु में तथा महात्मा के पास तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए जो उसका जिसे विशेषज्ञ है डॉक्टर हैं, बता सकते हैं वो रास्ता बता सकते हैं। कथम तरेयम भव सिंधु में तथा कावा गतिर में कथव्यस्तुपा मेरी गति क्या होगी भगवान इसका पार जाने का उपाय क्या है संसार से पार होने का उपाय क्या है जाने किंचित मुझे कुछ पता नहीं है हम न जाने कि मैं कुछ नहीं जानता हूं हमारा कृपया मांगो हे भगवान मुझे संसार दुखम उपदेश के माध्यम से संसार मेरा समाप्त कर दीजिए आप ऐसे प्रश्न करे तो फिर महात्मा कुछ उपदेश करेंगे उपदेश के माध्यम से आपको रास्ता बताएंगे ऐसा होना चाहिए <coughs> तो ये तद दर्शन ही तन निर्वेद उपत्य जब अविद्या अपर विद्या का विषय का दर्शन होगा साक्षात्कार होगा दिखाई पड़ेगा अभी तक तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है जो जहर है है पता नहीं लग रहा है। जब कम से कम ये शास्त्र पढ़ने के बाद कुछ पता लग जाए दर्शाएंगे अपर विद्या का विषय को ताकि दिखाएंगे कैसे कैसे दिखाएंगे तो जानने पर क्या होगा उसके बहराग्य हो सकते तथा क्षति आगे कहेंगे परीक्ष लोग इत्यादि इत्यादि इत्यादि मंत्रों से कहेंगे चार नंबर की टिप्पणी दिया मुंडक का नंबर दे दिया इसी दीप्ति खंड के दे। प्रथम के दीप्ति खंड जो चलेगा चल रहा है इसके बारहवें मंत्र आएगा माने अभी ग्यारह मंत्र तक अपर विद्या का विषय का प्रतिपादन करना है इसमें प्रथम खंड के जो दीप्ति मुंडक है दीप, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में एकादश मंत्र तक तो अपर विद्या का विषय दिखाएंगे उसके बाद बैराग्य दिखाएंगे बारह मंत्र से ऐसा कहा नहीं अपर अप्रदर्शित परीक्षा उपदे जब तक दिखाएंगे नहीं ना तब तक परीक्षा होने सकेगी दे, सामने दिखाई दिखाई पड़े तो परीक्षा कर पाएगा विचार कर पाएगा परीक्षा लोग आना लोगों को परीक्षा करके कहा तो जब तक दिखेगा नहीं तो क्या परीक्षा करेगा इसलिए पहले विषय दिखाएंगे अपर विद्या का ये बोलते हैं शित परीक्षा उपद्ध थे एक बार स्वीकार कहते है जब तक विषय दिखेगा ही नहीं सामने करे किया नहीं जाए तब तक वो उसको परीक्षा कर नहीं सकता इसलिए विषय दिखाना जरूरी है इति तत्प्रदर्शन आह इसलिए अपर विद्या का विषय को दिखाते हुए कहते हैं तदेत सत्यम अब मंत्र का किया तदैतत सत्यम में कोई सत्य है ये जो अपर विद्या का विषय के लिए बोला तदे तथ सत्यम मंत्र का अर्थ आप कहते हैं अभी तो अवतर दे रहे थे वासी में तत् सत्यम वही सत्य है माना अभी तथा जो बीतथा नहीं है फल अवश्य सत्य है इसका क्योंकि अब ना भुक्तम छिते कर्म कल्प कोटि सदैर किया हुआ कर्म करोड़ों ब्रह्म बीत जाए तब भी तभी हो बिना फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा ऐसा कहा गया है अभी है सत्य है वही सत्य है किम क्या है क्या सत्य है कहा किम तत्व सत्य क्या चीज है तब कहते मंत्रेश जो मंत्रों में देखा ऋषियों ने देखा कहा था मंत्रों में मंत्र पे कहा था ना तदे तथ सत्य मंत्रेश कर्माणी कवि अवश्य जिन कर्मों को ऋषियों ने मंत्रों में देखा था वही सत्य है ऐसा कहा किम तत्व मंत्रेशु ऋग्वेद आदि आख्य ऋग्वेद आदि नाम के मंत्र हैं ऋग्वेदी है। उन जो कर्मों को दिखाया है मंत्रों में दिखाया वही सत्य है कौन कर्म दिखाया वहां अग्निहोत्र आदि ने अग्निहोत्रा आदि कर्मों को दिखाया है यही कर्म है मंत्र प्रकाशित आने उन्हीं मंत्रों के द्वारा ही प्रकाशित है अग्निहोत्र आदि वेदों में कवयो बेधावि वशिष्ठादयो यानी अपने कौन लोग बुद्धिमान लोक कौन वशिष्ठादि ऋषि ने जिन मंत्रों को देखा जिन कर्मों को देखा मंत्रों में कर्मों को देखा इस मंत्र में ऐसा कर्म की चर्चा हुई इस मंत्र में इस कर्म की चर्चा हुई ऐसा करके कर्म अनंत है फल भी अनंत है मंत्रों में चर्चा है ऋषियों ने देखा कोई सत्य है ऐसा कहा जाए कर्माणी अपश्यन दृष्टव देखा यद तदे सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् इनको सत्य कहा क्यों कहा अवश्य पुरुषार्थ के साधन है धर्मार्थ काम मोक्ष में से धर्म के पुरुषार्थ धर्म रूपी पुरुषार्थ सिद्ध करेंगे स्वर्ग आदि देने वाले होते हैं ये अग्निहोत्र आदि पुरुषार्थ के साधन है ना इसलिए कर्म भी तो पुरुषार्थ के साधन है मोक्ष छोड़ करके धर्म अर्थ काम तीनों को तो सिद्ध करने वाले है ये तदेत सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधन पुरु एक अवश्य ही पुरुषार्थ के साधन होने से तानी चाहता वो जो तानी आचर थे तानी त्रेताया बहुता सन्ततानी मंत्र है वो तीनों वेदों में बहुत फैले हुए है कर्म अनंत कर्म की चर्चा है यहाँ तो नमूना के लिए अग्निहोत्र एक दिखाएंगे यहाँ कितना दिखाएंगे आपको बैराग्य दिखाने के लिए एक अग्निहोत्र रूपी कर्म दिखाएंगे यहाँ मुंडक में ज्यादा कर्मों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उपनिषद तो ज्ञान के लिए है यह तो कर्मों से बैराग्य दिखाने के लिए थोड़ा सा नमूना देना चाहते हैं तो वो कर्म कितने तो अनंत है एक अतानी त्रेतायम बहुधा संतानी मंत्रों में कहा हुआ है तीनों वेदों में बहुत फैले हुए हैं कर्मों की चर्चा है केवल कर्म के स्वरूप कर्म के साधन और कर्म का फल तीनों की चर्चा है जब जो जो, जो कर्म है ऋषि दृष्टि ऋषियों ने देखा हुआ कर्माणी त्रेतायाम त्रेता माने त्रेता या त्रेता युग नहीं त्री संयोग लक्षण आम तीनों वेदों के समूह बहुत चर्चा है त्री संयोग लक्षण त्रय संयोग लक्षण संयोग समूह तीनों के समूह में ये चर्चा है तीनों वेदों में ये मिला मिलेगा क्या है उत्र प्रकार आया कहते हाँ। जिसमें होता के द्वारा किए जाने वाले कर्म को हौत्र कर्म बोलते हैं ऋग्वेदीय जो कर्म करने वाला ब्राह्मण को होता बोलते हैं अलग अलग होते हैं जो एक एक करते हैं तो और श्यामेद के जो गान करेगा तो उदगाता बोलते हैं अवगात्र कर्म, हो, कर्म होगा औदगात्र कर्म होगा जो उदगान करेगा अलाप करेगा और कर्म है युर्वेदीय कर्म करेगा उसको कर्म कहते हैं ये तीन प्रकार के कर्म है अवगात्र प्रकार आय प्रकार है अधिकर्णताया कर्म कर्म के आ... में ये ये तीन ब्राह्मण होते हैं तो उनके अधिकर्ण बनने वाले कर्म है बहुत आया बहुत बहुद प्रकार हम संतानी वेदों में तीनों वेदों में बहुत प्रकार से कर्म फैले हुए हैं तीन प्रकार के कर्म है हौत्र कर्म अवगात्र कर्म अधर्य तीन प्रकार के कर्म हैं, बहुत प्रकार के कर्म मान तीनों वेदों के ब्राह्मण अलग अलग होते हैं ये कहा कर्मी भी प्रवृत्ता कर्मी भी क्रिया हानि जो कर्मी लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म है ये ज्ञानी लोग नहीं करेंगे कर्मी लोग करेंगे कर्मी भी क्रिया हानि कर्मियों के द्वारा जो फल चाहने वाले लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म अथवा त्रेतायाम वायु है अथवा यह त्रेतायाम का तीन वेद अर्थ करके त्रेता युग में बहुत ही इनका विस्तार था ये भी अर्थ हो सकता है अभी तो कलयुग चल रहा है ना कर्मों का लोप है कर्म भी कहां कर रहे हैं लोग वेद विद कर्म सब छोड़ दिए लगभग अग्निहोत्र क्या चीज़ जी जानते भी नहीं अब ऐसी स्थिति हो गई जो प्रत्येक घरों में जैसे विवाह हो गया तो आजीवन अग्निहोत्र होते थे गृहस्थ आश्रम में जब तक बान प्रस्ताद आश्रम न जाए गृहस्थ आश्रम रहे उनको अग्निहोत्रक करना ही Know, आज अभिन सुनने में आता है खाली कहीं दिखाई नहीं पड़ता स्थिति हो गई त्रेतायुग में भी हो सकता है त्रेताया था त्रेताया प्रायश प्रवृत्ता त्रेतायुग कर देना त्रेतायुग में विशेष रूप से प्रवृत्त थे कर्म तानी या तो। या तो ये कर्म प्रवृतानी अतो यु तानी आचरण था इसलिए तुम लोग उसी का आचरण करो उन्हीं कर्मों का आचरण करो ऐसा वेद बोल रहा हो आचर था नियतम सत्य काम का सत्य काम हो सत्य कर्म का फल चाहते हो तो कर्म का फल चाहते तो उन्हीं कर्म को करो ऐसा उपदेश दे रहा तानी आचर था मान निर्वरता यथा उसका निर्वर्तन करो संपादन करो नियतम नित्यम सत्य काम नियत मान्य नित्य है वो सत्य काम यथाभूत कर्म फल काम जैसे कर्म करते हो उसी प्रकार के फल चाहते हो ऐसे सत्य काम हो सत्य को जान कर्म के आधार पर फल चाहने वाले तुम लोग हो तो तुम लोग ऐसा कर्म करो कहा ये सब हो स्मारक पंथा मार्ग सुकृत्य स्वयं निर्वतित अपने आप अप किया हुआ ये सुंदर मार्ग यही है अच्छा कर्म करो स्वर्ग आदि पल लोगो ये अच्छा मार्ग है ऐसा माने तुम लोगों को यही एक मार्ग है पंथा मार्ग सुत स्वयं निर्वर्तित स्वयं अपने आप निर्माण किया हुआ मार्ग यही है तुम्हारा निर्वृत्त निर्वर्तित कर्मो लोक है मानिक फल निमित्त फल निमित्तक मार्ग यही है लोक फल निमित्तक मार्ग यही एक मार्ग है क्यों लोक शब्द का अर्थ कर्म फल तो या कहा है लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति कर्म फल उच्चते इस मंत्र में लोक शब्द का अर्थ है कर्मफल लोक्यते माने दृश्यते दिखाई पड़ता है माने भुज्यते भोगा जाता है क्या कर्म फाला? उसी को लोक कहा उच्च तदर्थम तत्पाप्त है यश मार्ग उस कर्मफल की प्राप्ति के लिए यह मार्ग है कर्म मार्ग है कर्म करो कहा नित्य कर्म करते रहो कहा अग्निहोत्रादि यानी अग्निहोत्रादि ने त्रैयाम विहिता जितने भी ये अभी बताए गए अग्निहोत्रादि कर्म हैं तीनों वेदों में विहित है कर्म विता कर्माणी ये कर्म को तानी कर्म को ये सपंथा वही कर्मों को करो ये सपंथा अवश्य फल प्राप्ति साधन ये एक मार्ग है अवश्य फल देने वाले तुम तो फल चाहने वाले हो तो फल चाहने वालों के लिए काम करना पड़ेगा कर्म करना होगा यही मार्ग तुम्हारे लिए अनुकूल है कहा समय हो गया है यह रखते हैं करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति